कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दो मंत्रों का विचार हो चुका है तृतीय मंत्र का विचार आज करना है प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया निर्विकार एक जिस चेतन परमात्मा का यह शरीर रूपी पूर्व है उसका मय के रूप में ध्यान रूपी अनुष्ठान करने से मय के रूप में साक्षात्कार होता है उस साक्षात्कार से शोक के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति होती है इसलिए शोक नहीं होता और जो अध्यास मूलक काम कर्म रूपी बंधन है उनकी निवृत्ति रूप मुक्ति हो जाती है जीवन मुक्ति और जीते जी जिसके अंतक करण में से काम कर्मरूपी बंधन की निवृत्ति हो गई वही विधेय कैवल्य को प्राप्त होता है विमुक्तस्य विमुचते से बताया गया अब जिस आत्मा का मय के रूप में अनुसंधान रूप अनुष्ठान बताया गया है वह आत्मा केवल एक शरीरवर्ती नहीं है अपी सर्वात्मा है इसे स्पष्ट करने के लिए द्वितीय मंत्र में बताया गया हंस सुचिशत इत्यादि से वह सर्वात्मा है समस्त कार्यक्रम संघात में प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित हैं अब तृतीय मंत्र का अवतरण लिखते हैं भास्कर भगवान आत्मना आत्मन स्वरूपाधिगमें लिंगम उच्यते इत्यादि से इस तृतीय मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पूर्व विचिकित्सा प्रश्नमूल उभाविताूला दर्शय देहव्यतिरिक्स्व इत्यादिना <coughs> तो ये कहते हैं कि तृतीय वरदान के रूप में नचिकेता को यमराज जी ने जब कहा कि तृतीय वर मांगो और तृतीय वर के रूप में नचिकेता ने येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि एक संशय प्रश्न के कारण के रूप में बताया आत्मविषयक प्रश्न नचिकेता के बुद्धि में जिस संशय के कारण उत्पन्न हो रहा है वह संशय प्रश्न का हेतु भूत येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से बताया गया विचिकित्सा यानी संशय और संशय में होती हैं दो कोटियां, दो विकल्प होते हैं एक अस्तित्व कोटि देहातिक्त आत्मा है और एक देहातिरिक्त आत्मा नहीं है ऐसी जो दो कोटियां हैं वो संशय है यही आत्मविषय प्रश्न का मूल है तो वो जो प्रश्न का हेतुभूत संशय पूर्व में बताया गया था वह संशय निर्मूलक है निराधार है उसका कोई आधार नहीं है संशय का अस्तित्व देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है यह कोटि निराधार है देहातरिक्त आत्मा है यही कोटि साधार है, समूला है सप्रमाणा है तो संशय अंतपाती एक कोटि नास्तित्व कोटि निराधार है इसे बताने के लिए देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक लिंग बताया जा रहा है तृतीय मंत्र में नास्तित्व कोटि निराधार कब सिद्ध होगी जब देहात्रिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होगा सत्ता का निश्चय होगा इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व निश्चायक हेतु बताया जा रहा है तृतीय मंत्र से उसे जब ये निश्चित होगा कि देह से अतिरिक्त आत्मा है ही तो देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है ये कोटि हो जाएगी निराधार तो द्वितीय कोटि नहीं रहेगी एक ही कोटि रहेगी तो संशय भी नहीं रहेगा वो हो जाएगा हाँ स्तित्व कोटिका खण्डन किया जा रहा तो ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पूर्व विचिकित्सा प्रश्न मूलत्व उद्भाविता तो प्रश्न के हेतु के रूप में जो संशय पहले बताया गया सापि निर्मूला साने विचिकित्सा संशय वो निराधार है इति एतदर्श इसे बताने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्मास्तित साधि शरीर से अलग आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक बताया जा रहा है। तो आत्मन स्वरूपाधिगमे लिंगम तो देह से अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप का निश्चाक इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है लिंग कहते हैं ज्ञापक को निश्चा को उच्चते अने प्राणमुन्नयति उच्यतेर्धमुन्नयती प्रत्यगस्यति मध्येवामनीन विश्व देवा उपास प्रथम शब्द का अध्या करिए उन्नयति तथा आश्यति क्रियापद के कर्ता के रूप में तो यह प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति और यह अपानम प्रत्यग अश्यति ऐसे दो वाक्य हैं तो जो प्राण को ऊपर के ओर भेजता है हृदय से नासिका के माध्यम से बाहर निकलने वाली जो वायु है, उसे प्राण वृत्ति कहा जाता है पंच प्राणों में से प्राण नामक वायु कहा जाता है तो हृदय से ऊपर के ओर प्राण गमन कर रहा है और प्राण है भौतिक पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम प्राण है तो पंच महाभूत स्वयं जड़ होने से उनका परिणाम प्राण भी जड़ है और उसमें हृदय से ऊपर की ओर गतिरूप व्यापार हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है तो जड़ की प्रवृत्ति बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होती चेतन प्रेरित जड़ में ही व्यापार लोक में देखा गया चेतन अनाधिष्ठित जड़ में कोई भी व्यापार नहीं होता है रथादि जड़ में जो गमनादि रूप प्रवृत्ति देखी जा रही है वह चेतन अधिष्ठित रथादि में है और चेतन अनधिष्ठित जड़ में कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती और प्राण भौतिक होने के कारण जड़ है और उसमें हृदय से ऊर्ध्वगमन रूप जो प्रवृत्ति देखी जा रही है वह जड़ की प्रवृत्ति होने से उसके प्रेरक के रूप में कोई न कोई चेतन विद्यमान हैं ये बता रही है लोक में किसी भी जड़ में प्रवृत्ति बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होती और प्राण रूपी जड़ में हृदय से ऊपर के ओर गमन रूप प्रवृत्ति देखी जा रही है वह प्रवृत्ति ज्ञापक है उसका अधिष्ठाता कोई न कोई चेतन उससे विलक्षण है रथादि का अधिष्ठाता चेतन रथादि से अलग है ऐसे प्राण का प्रवर्तक प्राण से अलग चेतन विद्यमान है ये निश्चित होता है इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यह प्राणम ऊर्ध्व उन्नयति, तो ऊर्ध्व शब्दार्थ को अपेक्षा होती है अवधि की वो अवधि बनेगा हृदय रधे। वो तो हृदयात् ऊर्ध्व उन्नयति। हृदय ये प्राण का स्थान है तो प्राण के स्थान हृदय से प्राण को मुखनाशिका के ओर जो भेज रहा है प्राण की जो हृदय से मुखनाशिका के ओर गति हो रही है उस गति का जो प्रयोजक बन रहा है और यह ये उन्नैतिका करता है तो तम का अध्याय करेंगे तो तम मध्य आशीनम वाम आशीनम वामनम सर्वे देवा उपासते ऐसा एक वाक्य बनेगा तो यह दयात ऊर्धम प्राणम उन्नयति तम मध्ये आसीन वामनम सर्वे देवा उपासते एक वाक्य बनेगा तो वो जो प्राण को ऊपर के ओर भेज रहा है प्राण के व्यापार का प्रवर्तक है चेतन तम उस चेतन को वो चेतन है कहाँ तो मध्य यानी शरीर के अंदर बुद्धि का गोलक जो हृदय है जो प्राण का भी गोलक है उसी हृदय आकाश में स्थित है प्राण का प्रेरक चेतन इसलिए मध्य आसीनम तो मध्य यानी शरीर के अंदर हृदय आकाश में स्थित जो चेतन और वो है वामन वामन शब्द का अर्थ होता है संभजनीय शव्य सबका सेवनीय शव्य पूजनीय तो सब जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसे वामन कहते हैं संभजनीय भजन करना चाहते हैं सेवा भज सेवायाम तो सब का जो संसव्य है वो है हृदय आकाश में स्थित चेतन और उसी की सेवा में लगे रहते हैं सभी देव सर्वे देवा तम मध्य आसीनम वामनम यानी संभजनीय यानि उपास्यम उपासते तो सर्वदेव शब्द से लेना है सभी इंद्रिया इस कार्यक्रम संघात अंतपाती सभी इंद्रिया और प्राण अपने अपने व्यापार कर रहे हैं निरंतर चक्षु रूप का ग्रहण कर रहा है श्रोत्र शब्द का ग्रहण कर रहा है घृण गंध का ग्रहण कर रहा है बोलती जा रही है निष्प्रयोजन प्रवृत्ति है इनकी है और ये सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं ये तो संघात रूप है और संघात में जो भी व्यापार होता है वह अपने से असंगत जो अपना स्वामी है उसके लिए होता है तो इस संघात का स्वामी जो पहले बताया पूरा एकादश द्वार वक्त आज अज अवक्त्रचेता शब्द से पूर्व में प्रथम मंत्र से जिसको कहा गया वही तो मध्य आशीन वामन है और उसी के लिए उसी की प्रेरणा से प्राण की तथा गौण प्राण जो चक्षुरादि इंद्रिया हैं उनकी प्रवृत्ति हो रही है उसी की प्रेरणा से और उसी के लिए हो रही है उसके प्रयोजन के लिए हो रही है रथ स्वयं के प्रयोजन के लिए गम, गंतव्य की ओर गति नहीं करता है किंतु रथ स्वामी को रथी को उसके गंतव्य की प्राप्ति करने कराने के लिए रथ में प्रवृत्ति होती है रथ की प्रवृत्ति का प्रयोजन रथ को नहीं मिलता रथ स्वामी को मिलता है गंतव्य की प्राप्ति उसके लिए रथ में प्रवृत्ति है जड़ में संघात में जो भी प्रवृत्ति होती है वह संघात से अलग जो चेतन है उसके प्रयोजन के लिए होती है ऐसे ये संघात रूप जो प्राण इसका हृदय से ऊर्ध्वगमन हो रहा है रूप प्रवृत्ति और चक्षुरादि की रूपादि ग्रहण रूप प्रवृत्ति हो रही है इस प्रवृत्ति का प्रयोजन चक्षुरादि को नहीं मिलता अपितु यह जिससे प्रेरित होकर के प्रवृत्त हो, हो रहे हैं उसके प्रयोजन के लिए अपना अपना व्यापार कर रहे हैं इसलिए सर्वे विश्व देवा सर्वे देवा तम उपासते। उस अपने प्रेरक चेतन को की उपासना करता है, यानी सेवा में लगे रहते हैं सेवा करते हैं उपासना है सेवा और सेवा का अर्थ होता है जो अपने को अच्छा लगता है वह अपने उपास्य को भेंट करना तो रूपादि विज्ञान चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भेट के रूप में पूजा के सामग्री के रूप में प्रदान किया जाता है इसी चक्षुरादि के प्रवर्तक चेतन को तो माना जाता है वह वामन यानी संभजनीय जो चेतन है उसकी सेवा हो रही है हाँ तो प्रकृति पुरुष के भोग तथा आपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है ये जो सांख्यों का सिद्धांत है वह वेदांत में उपयोगी है इसलिए उतने अंश में अविरोध है वो वो लिया जा रहा है वेदांत में भी जो भी क्रियाएं होती है वो सब की सब प्रकृति में होती है प्रकृत क्रियमाणानी गुण कर्मानी सर्वश और चेतन केवल अभिमान करता है उसके कारण बंधन में पड़ता है अहंकारी मूढ़ात्मा करता हम इति मान्य तो जो विषयासक्त अंतकरण वाला है, उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति भोग के लिए और विरक्त अंतकरण वाला पुरुष है। उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति उसके अपवर्ग के लिए होती है उस पुरुष के तो होती है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति पुरुष के ही प्रयोजन के लिए इसलिए कहा कि यह प्राणम हृदयात ऊर्ध्वम उन्नयति तम मध्य आशीनम वमन सर्वे विश्वे देवा उपासते एक वाक्य बना दूसरा वाक्य अधः यत्यश तम मध्ये आसीन वमन विश्वे देवा उपासते में अनुआ और अपान को जो हृदय से नीचे के ओर भेजता है अपान भी तो पंच प्राण प्राण में से एक वृत्ति विशेष है और उसका जो हृदय से नीचे के ओर गमन रूप व्यापार हो रहा है वह व्यापार अपान का प्राण के तरह अपान भी भौतिक होने से जड़ हैं और वो जड़ की प्रवृत्ति प्रवृत्तिपक बनती है उसके प्रेरिता चेतन का उससे अलक्षण अस्तित्व की तो अपान का प्रेरिता चेतन अपान से अलग विद्यमान है वह शरीर से और प्राण से और प्राण तथा अपान से उपलक्षित बाकी जो इंद्रिया हैं उन इंद्रियों का भी प्रेरक है उनके अपने अपने व्यापारों में स्रोत्र से मनोसो मनुष्य मनोयत हैं तो उन सब का प्रेरक चेतन विद्यमान है उसके बिना इन प्राणादियों की प्रवृत्ति हुई नहीं सकती ऐसा निश्चय होगा और वह प्राणादि से अलग है तो ये कार्यक्रम संघा से अलग आत्मास्तित्व का निश्चय होगा तो फिर नास्तीय कोटि नहीं रहेगी नास्तिक कोटि नहीं रहेगी तो अस्तित्व के नाइम अस्तितिचय के ये भी चिकित्सा नहीं होगी उन्हीं निराधार हो जाएगी अस्थि यानि कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा है ये एक ही कोटि रहेगी तो इस प्रकार इस कार्यक्रम संघात जो रथ के तरह भौतिक होने के कारण जड़ है उसमें होने वाले व्यापार में कार्यक्रम संघात को प्रेरित करने वाला चेतन विद्यमान है कार्यक्रम संघात से अलग वह आत्मा है कार्यक्रम संघात से अलग ऐसा आत्मा का अस्तित्व निश्चित होता है वही निश्चय कराने के लिए मंत्र है यहाँ पर कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के निश्चायक के रूप में लिंग के रूप में बताया गया करणों की जड़ करणों की प्रवृत्ति को प्राण भी जड़ है चक्षुरादि इंद्रिया भी जड़ हैं और उनमें प्रवृत्ति दिख रही है वह प्रवृत्ति उनके अधिष्ठाता चेतन का उनसे अलग अस्तित्व का निश्चायक बन जाती है वो लिंग है जो अवतरण भाष्य में लिखा कि आत्मन स्वरूप अधिग लिंगम उच्चे आत्मा का कार्यक्रम संघा से अलग जो स्वरूप है उसका अधिगम यानी निश्चय बोध कराने वाला हेतु यहाँ पर कौन है जैसे पर्वतादि में अग्नि का निश्चायक लिंग होता है धूमदर्शन धूम ऐसे यहाँ जड़ प्राणादि की प्रवृत्ति ये निश्चायक बन रही है प्राणादि से विलक्षण चेतन आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक भाष्य को देखिए ऊर्धा यानी प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति ऊर्धम गमयति। तथा अपानम प्रत्यग अध्यति क्षिपति यह उन्नति तथा अश्यति क्रिया के कर्ता के रूप में यत शब्द का अध्यय करना इसलिए कहा वाक्य शेष वाक्य में जोड़ना है इसे तो जो चेतन जड़ प्राण को हृदय से ऊपर के ओर प्रेरित करता है जाने के लिए और अपान को हृदय से नीचे के ओर जाने की प्रेरणा देता है जो चेतन तम यानी तम का भी अध्याय कर रहे हैं और मध्य आशीनम इसका अर्थ करते हैं मध्य पद का अर्थ कर रहे हैं हृदय पुंडरिकाकाशे ये मध्य मध्य जो मंत्र में पद हैं वह हृदय आकाश का परामर्शक है हरदाकाश तो हृदय पुणरिक आकाश में वह स्थित है अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित जो कहा वो सर्वभूताशय है हृदय आकाश और आसीनम यानी स्थितम तो बुद्धो अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम तो हृदय रूपी गोलकस्थ बुद्धि में अभिव्यक्त चेतन रूप प्रकाश वो है प्राण का प्रवर्तक जो बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य है और वो वामन है तो वामन का अर्थ करते हैं संभजनीयम यानी उपास्यम शव्य और विश्वे, विश्व शब्द सर्व शब्द का पर्यावाचक है इसलिए विश्व विश्वे का पर्यावाचक बताया सर्वे देवा शब्द का अर्थ करते हैं चक्षुरादय तो सर्वे देवा चक्षुरादय प्राणा रूपादि विज्ञानम बलिम उपाह तो उपासते के साथ अन्वय करना बीच में एक दृष्टांत है विष इव राज तो सभी चक्षरादिइंद्रिया रूपादि ज्ञान रूप भेंट अपने शव्य स्वामी चेतन को प्रदान करते हुए उसकी उपासना कर रहे हैं चक्सुरादी इंद्रिया तो कैसे वो भेंट चढ़ाते हुए सेवा कर रहे हैं तो कहते है जैसे किसी राजा के राज्य में निवास करने वाले व्यापारी विशो इव राजानम राजान विष है वैश्य वैश्य है व्यापारी तो वे कृषि गौ गो, गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम तो ये उनके पास विद्यमान जो राजा को देने योग्य वस्तुएं हैं वह वस्तुएं राजा को भेंट के रूप में दे करके राजा की सेवा करते हैं जैसे ऐसे यह इस शरीर रूपी पूर्व में निवास करने वाले चक्षुरादि इंद्रिया रु, अपने अपने विषय विशे ग्रहण विषयों का ज्ञान रूपी भेंट इस हृदय आकाश में स्थित अपने उपास्य शव्य चेतन को प्रदान करते हुए चेतन की उपासना कर रहे हैं तो उपास का अर्थ करते हैं तादर्थे न अनुपरत व्यापारा भवंतीदर्थे तो न इसमें तत्शब्द का अर्थ है वो चेतन परमात्मा प्राणादि का प्रवर्तक और उसके लिए हमेशा व्यापार रत रहते हैं व्यापार अनुपरत अर्थ हैं व्यापार में लगे रहना कभी ऊपरत न होना ऊपरत का तो अर्थ होता है रुकना अपने व्यापार को छोड़कर करके विश्राम करना ये प्राण कभी भी थकता नहीं है निरंतर व्यापार में लगा रहता है चक्षरादि इंद्रिया भी जागृत में अपना अपना विषयों का ग्रहण रूप व्यापार किस लिए कर रही है अपने लिए नहीं वह उसी चेतन के लिए कर रही है तो जिसके लिए कार्यक्रम संगात अंतपाती प्राण तथा चक्षुरादि इंद्रियां निरंतर व्यापार करते हैं जिससे प्रेरित होकर जिस के और जिसके प्रयोजन के लिए वह इनसे विलक्षण चेतन आत्मा विद्यमान है ये निश्चित होता यदि वो न हो तो इन जड़ कार्यक्रम संघातों में प्रवृत्ति ही न हो ये कह रहे हैं तो तादर्थे न अनुपरत व्यापारा भवंती ते तो शब्दार्थ बता करके मंत्र का आ, वाक्यार्थ बताते हैं कि यदर्थ यद युक्ताच सर्वे वायुकरण व्यापारा सो अन्य सिद्ध इति वाक्या तो जिसके प्रयोजन के लिए और जिससे प्रेरित होकर के समस्त वायु शब्दित पांचों प्राण के व्यापार तथा करण शब्दित समस्त कर्म इंद्रिया तथा ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार जिसके प्रयोजन के लिए और जिससे प्रेरित होकर के हो रहे हैं स वह उन इंद्रियों से तथा प्राणों से अलग उनका प्रेरक चेतन निश्चित होता है अन्य सिद्ध उनसे अलग सिद्ध यानी निश्चित इनकी प्रवृत्ति से वह अलग चेतन निश्चित होता है टीका में एक वाक्य है सर्वे प्राणकरण व्यापारा चेतनाथ तत्प्रयुक्ता भविम अर्ड चेष्टा रेष्टावत तो सर्वे प्राणकरण व्यापारा ये पक्ष है और साध्य है चेतनार्थत्व और तत्प्रयुक्तत्व तो सभी प्राणों के व्यापार तथा इंद्रियों के व्यापार अपने से अलग अपने प्रेरक चेतन के लिए हैं। चेतनार्थ और तत्प्रयुक्ता इसमें शब्द से चेतन को लेना चेतन प्रयुक्त है अपने से विलक्षण चेतन से प्रयुक्त है तथा चेतन के प्रयोजन के लिए है ये मानना उचित है क्यों तो कहते जड़ चेष्टात्वात क्योंकि ये प्राण तथा इंद्रिया जड़ है चेष्टा कहते हैं व्यापार को तो जड़ का व्यापार है तो जैसे रथ चेष्टा वो रथ के लिए नहीं है अपितु रथ की चेष्टा जिस चेतन से रथी रूपी चेतन से प्रेरित है उसके प्रयोजन के लिए है ऐसे प्राणादि से विलक्षण जिस चेतन से प्रवर्तित तो प्राणादि में चेष्टा हो रही है वह चेष्टा उसी चेतन के प्रयोजन के लिए है ये निश्चित होता है वो चेतन इनसे विलक्षण है चौथे मंत्र का उच्चारण मानस्य कर्ल अस्रंश्यम से देहाम से परिशिष्यते तदवई तत् तद। तो चौथे मंत्र से भी कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त चेतनात्मा है यही स्पष्ट किया जा रहा है निश्चित किया जा रहा है तो अस्रो नाम प्रकृत चेतन का परामर्शक है कार्यक्रम संघा से अलग चेतन का परामर्शक है और वह चेतन कैसा है तो उसका विशेषण है शरीरस्थस्य वह चेतन शरीर में स्थित है तो शरीरस्थस्य अस्य शरीर में स्थित इस चेतन आत्मा का जब और कैसा तो देही है यानी पूर्व स्वामी है देह है पूर्व और उसका स्वामी यानी देही आत्मा और वो जब विसृंसमानस्य तो विसृंसमान हो जाए विसृंसन है देह से निकलना तो विसृंसन पदार्थ को ही बताने के लिए उत्तरार्ध में देहात विमुचमान ये विसृंसमान पदार्थ को बताने के लिए शब्द है कि देहात विमुच्य मानस्य देह को छोड़ करके जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए प्रयाण कर रहा है हा, हा? विसमान पद का व्याख्यान है स्वयं श्रुति ने किया देहात विमुच्य मानस्य इसे विसृंसन क्या है तो देह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जाना यह है विसरसन तो जब यह चेतन आत्मा इस शरीर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जाता है यानी मृत्यु होती है आत्मा निकल गई तो मृत्यु चेतन निकल गया तो तो कहते हैं अत्र ने अस्विन शरीर मृतदेहे कम किम परिशिष्यते तो क्या शेष रहता है तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कुछ भी नहीं रहता फिर एक पलक भी नहीं गिर सकती यदि आंखें खुली हैं और खुली हुई आंखों से ही निकल गया वो विसन हुआ चेतन का तो बंद भी नहीं कर सकता उसके अंदर कितनी भी मिट्टी भर जाए धूल आ जाए आंधी आ जाए और चेतन के रहते हुए थोड़ी भी कहीं हवा से धूल मिट्टी आ रही है तो तुर, तुरंत पल के बंद हो जाता है नेत्र का वो पल के गिरना उनमें निमेश होना रूप व्यापार हो जाता है जिस चेतन के रहने से वह चेतन यदि इस शरीर से निकल जाए तो एक बार पल का पलक गिरना रूप व्यापार भी नहीं हो पाता तो किम अत्र परिशिष्यते तो इसमें क्या रह सकता है फिर उसी चेतन से इस कार्यक्रम संघात का अस्तित्व है फिर ये कार्यक्रम संघात स्थित नहीं हो सकता नष्ट हो जाता है तो कि मिशिष्य तो इस शरीर में क्या रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा ये अर्थ निकलेगा आ, वो सामान्य चेतन रहता है इसलिए यहां पर पहले वाले मंत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा था बुद्धि बुद्धो अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम बुद्धिस्त चेतन हाँ वो चला जाता है तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता हाँ तो कोई कुछ भी शेष नहीं रहता का मतलब ये शरीर समाप्त हो जाता है शरीर के अंदर के प्राण आदि ये सब कुछ भी व्यापार इनका होता ही नहीं है शरीर में फिर कहते हैं जिसके शरीर में रहने से प्राण आदि की चेष्टाएं होती हैं और जिसके शरीर से निकल जाने पर नहीं हो पाती कोई भी चेष्टाएं, वही तो यह प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज के द्वारा उपदिश्यमान निर्विकार चेतना। तो भाष्य है थोड़ा सा अस्य शरीरस्थस्य मानस्य मानस्य भ्रंस मानस्य भ्रंशम देहवतः वो तो इस शरीरस्थ जो अश्य शब्द से ग्राह्य आत्मा है और वह उसका यदि विसृंसन हो जाए यानी अवसर हो जाए यानि भ्रंसन हो जाए का मतलब शरीर से निकल जाए तो देने देहवत दे, इस पूर्व स्वामी चेतन आत्मा का यदि शरीर से निकल ना हो जाए, गमन हो जाए, तो विसृंसन पदार्थ स्वयं बता रही है श्रुति ऐसा भाषकर भगवान कह रहे हैं कि किसन श्रंश, शब्दार्थम आह तो विस्रंसन शब्द का अर्थ श्रुति स्वयं कह रही है देहात्मुच्य मानस्य इसे तो देह को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चेतन का निकलना ये है विसृंसन और इस प्रकार का विसृंसन होने पर क्या होता है कहते किम अत्र परिशिष्यते थे प्राणादि कला तो प्राण समूह में से क्या रहेगा इसमें शरीर में तो सूक्ष्म शरीर अंत पाती जो तत्व है इनमें से कुछ भी तो नहीं रहता इस शरीर में सब इनको लेकर के जाता इन सभी को लेकर के जाता है गीता के पंद्रहवें अध्याय में कहा ना अंत स्थित वापि इमुढ़ा न अनुपष्य पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा पहले है गृहीवा संयाती संयाती तो ये जो गृहत्वता अपने अपने गोलक चक्षुरादी इंद्रियों के हैं उन गोलकों में स्थित चक्षुरादि सभी इंद्रियों को लेकर के जीवात्मा इस शरीर में से सन्नसन करता है शरीर को छोड़ करके जा, जाता है तो इनको साथ में लेकर के जाता है तो इनमें से कोई भी इसमें नहीं रहता खाली शरीर पड़ा रहता है जैसे किसी गाड़ी के अंदर से इंजन निकाल लिया जाए, तो बॉडी मात्र पड़ी रहेगी वो चलेगी नहीं जैसी कि जहाँ हैं वहीं रहेगी ऐसे इंजन तो लेकर के चला गया वो चेतन तो इसलिए कहते कि मात्र प्राणादी कलापे न किंचन पिशिष्य अत्रयाने देहे पुषस्वामीनो विद्रवणे इव नाम तो जैसे राजा निकल जाए तो किसी नगर का राज्य का एक प्रकार से सार निकल जाता है राजधानी अपनी बदलने तो सब का सब जो है उसके अंदर का माल आदि ले जाता है न दूसरे स्थान पर ऐसे ही ये शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला स्वामी इस शरीर को छोड़कर के दूसरी नगरी अपनी बसाने के लिए जाता है तो उसके अंदर की जो भी सार वस्तुएं हैं वो तो साथ में लेकर के जाता है और फिर वो खंडर पड़ा रहता है नगर जैसे ऐसे खंडर बन करके शरीर मृत अवस्था में पड़ा रहता है खंडर होकर के इस दृष्टि से कहा कि पूर्वस्वामीनोवी द्रवणे यवाशी नाम तो पूर्वासियों के साथ पूर्वाशियों को लेकर के पूर्वस्वामी चला जाए तो फिर वो पूर्व कैसा रहता है राजा जाएगा तो अकेला थोड़ी जाएगा वो तो सारे अपनी राजधानी बदल दे, बदल देगा कहीं किसी प्राकृतिक आपदा आदि जिस स्थान पर ज्यादा आ रही हैं तो फिर दूसरे स्थान पर राजधानी बसाएगा तो सारे वहाँ की सामग्री जो भी सुख सुविधाएँ हैं जितनी ले जाए जा सकती है वो सब ले जाएगा तो नगर पूरा का पूरा खंडहर बन जाता है ऐसे ऐसे ही यह शरीर मात्र रहता है शरीर के अंदर के सारे तत्व लेकर के यह चेतन चला जाता है तो यश्य आत्मनो अपगमे क्षणमात्रात कार्यकरणकलाप रूपम सर्वद हतबल विध्वस्त भवती विनष्टती सो अन्य सिद्ध तो जिस आत्मा के इस शरीर से निकल जाने पर क्षणमात्र में यह पूरा कार्यकरण कलाप हतबल हो जाता है बल रहित हो जाता है नष्ट हो जाता है विनष्ट भवति सो अन्य सिद्ध तो इस शरीर से गमन करने वाला शरीर में रहते हुए शरीर में बल प्रदान करने वाला और शरीर से निकल जाने पर शरीर को निर्बल करने वाला शरीर से अलग है ये निश्चित होता है बहत तो बलम विध्वस्तम भवति तो इसके लिए टीका में थोड़ा एक ये है क्या शरीरम चेतन शेषम तद विगमे भोग अनहत राजपूर्वत इतर्थ तो कहते हैं ये जो शरीर है चेतन का शेष है यानी चेतन का भोग्य है साधन है कब क्यों तो कहते तद विगमे भोग अनहत्वात् तो तद यानी चेतन विगमे सती तो चेतन का इस शरीर से गमन हो जाने पर वो भोग योग्य नहीं रहता उसे समाप्त किया जाता है शरीर को भोग योग्य न होने से जैसे राजपुर राजा के द्वारा छोड़ा गया जो नगर है उसमें लोग रह करके निवास नहीं कर पाते ये नहीं कर, करते वैसा ही ये शरीर है का मतलब इस शरीर को छोड़ने वाला शरीर में कुछ समय के लिए रहने वाला इस शरीर से अलग है चेतन ये निश्चित हुआ बाकी की चर्चा हम लोग ल करते हैं